भाष्य अध्याय शांक्यध्यायरा आत्मा स्वयं मूढ़ अन चामोय शास्त्रा संप्रदायरहित्वात्तुतानिम अश्रुतकल्पना चुवन तथा वह आत्महत्या शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से रहित होने के कारण विहित अर्थ का त्याग और वेद विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके स्वयं मोहित हो रहा है और दूसरों को भी मोहित करता है तस्माद् असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवद एवं उपेक्षणीयः चितांग जो शास्त्रार्थ की परंपरा को जानने वाला नहीं है वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भी हो तो भी मूर्खों के समान उपेक्षणीय ही है उक्तम यू उक्त ईश्वर से क्षेत्र संसारी क्षेत्राच संसारी अभासारा भाव प्रसंग दोषो प्रयुक्त विद्या विद्यों इति और जो यह कहा था कि ईश्वर की क्षेत्र के साथ एकता मानने से तो ईश्वर में संसारीपन आ जाता है और क्षेत्रज्ञों के ईश्वर के साथ एकता मानने से कोई संसारी न रहने के कारण संसार के अभाव का प्रसंग आ जाता है तो विद्या और अविद्या की विलक्षणता के प्रतिपादन से इन दोनों दोषों का ही परिहार कर दिया गया प्रथम पूर्वपथ कैसे अविद्या परिकल्पित दोषेण तद वस्तु परमार्थक न दुष्यति तथा च दर्शितो न चृष्टान दर्शित मरीस्ंभसा उतरदेश पंक्क्रीयते संसारीन प्रसंग दोषः अ संसार अविद्या कल्पितत्वोपपत्या प्रयुक्तः संसारिणो अविद्या द्वारा कल्पित किए हुए दोषे वस्तु असलीवस्तुदूषित नहीं होती इस कथन से पहली शंका का निराकरण किया गया और वैसे ही यह दृष्टांत भी दिखलाया कि मृग मृगतृष्णिका के जल से ऊसर भूमि पंख युक्त नहीं की जा सकती तथा संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव के प्रसंग का जो दोष बतलाया था उसका भी संसार संसारित्व की कल्पित उपपत्ति को स्वीकार करके निराकरण कर दिया गया नन अविद्यात्व एवं क्षेत्र संसारितदोष सत्कृत दुखिवादी प्रत्यक्ष उपलभ्यते क्षेत्र का अविद्या युक्त होना ही तो संसारित रूप दोष है क्योंकि उससे होने वाले दुखित्व आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते हैं न ज्ञेय से क्षेत्रधर्मवाद ज्ञात तो क्षेत्र सत्कृतोषापत्ते हैं यह कहना ठीक नहीं क्योंकि जो कुछ जेय है जानने में आता है वह सब क्षेत्र का ही धर्म है इसलिए उसके किए हुए दोष ज्ञाता क्षेत्रज की नहीं हो सकते यावत यवत्चित क्षेत्र से अविद्यमानम् आसंजयति आसंजयती तेयत्ोपत् क्षेत्रधर्म एवं न क्षेत्रधर्म न्षेत्रो दुश्यती ज्ञेय न ज्ञातो हो ज्ञात संसर्गापत्ते यदि ही संसर्गस्या ज्ञेत्व एवं न उपपद्येत तो क्षेत्रज्ञ पर वास्तव में बिना हुए ही जो कुछ भी दोष लाद रहा है वे सब ज्ञे होने के कारण क्षेत्र के ही धर्म हैं क्षेत्रज्ञ के नहीं उनसे क्षेत्रज्ञ आत्मा दूषित नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञ के साथ ज्ञाता का संसर्ग नहीं हो सकता यदि उनका संसर्ग मान लिया जाए तो जेय का ही सिद्ध नहीं हो सकता यदि आत्मनोधर्म अविद्यात्व बोह चथ उपलब्धते प्रथम वा से धर्मः वेत्र च चर्व क्षेत्र ज्ञाता एव क्षेत्र अवधारिते अविद्यादुखिवादेय क्षेत्र प्रत्यक्षोपलभ्यं ये विरुद्धम इच्छे अविद्यामात्रावत केवलम अभिप्राय यह है कि यदि अविद्या युक्त होना और दुखी होना आदि आत्मा के धर्म हैं तो वे प्रत्यक्ष कैसे दिखते हैं और वे क्षेत्रज्ञ के धर्म हो भी कैसे सकते हैं क्योंकि जो, जो कुछ भी गेय वस्तु है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है ऐसा सिद्धांत स्थापित किए जाने पर फिर अविद्यायुक्त होना और दुखी होना आदि दोषों को क्षेत्रज्ञ के धर्म बतलाना और उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना यह सब अज्ञान मात्र के आश्रय से केवल विरुद्ध प्रलाप करना है अत्र आह स अविद्या कसी पूर्वपथ वह अविद्या किसमें है ये दृश्यते तस्व उत्तरपक्ष जिसमें दिखती है उसी में कस्य दृश्यते पूर्वपथ किसमें दिखती है अ उच्यते अविद्या क्या दृश्य से प्रश्नो निरर्थक उत्तरप अद्या कस्में दिखती है ये प्रश्न ही निरर्थक है कथम पूर्व कि प्रकार दृश्य से चे अविद्यादन अभी पश्य नदी उपलब्धमाने सा इति प्रश्नो युक्तः नहि युक्त गोमती उपलब्धमाने गोमतीपलभ्यने ग इति प्रश्न अर्थवा भवि उत्तर पर यदि अविद्या दिखती है तो उससे जो युक्त है उसको भी तू अवश्य देखता ही होगा फिर अविद्यावान की उपलब्धि हो जाने पर वह अविद्या किसमें है यह पूछना ठीक नहीं है क्योंकि गौ वाले को देख लेने पर यह गौ किसकी है यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता ननु विषयों दृष्टान्तों गवाम तद्वत च प्रत्यक्ष संबंध अभी प्रत्यक्ष की प्रश्नों निरता न तथा तो अविद्या तद्वान च प्रत्यक्ष यथ प्रश्नों निरर्थक सत्त पुरप। तुम्हारे यह दृष्टान्त विषय है गौ और उसका स्वामी तो प्रत्यक्ष होने के कारण उनका संबंध भी प्रत्यक्ष है इसलिए उनके संबंध के विषय में प्रश्न निरर्थक है परंतु उनकी भांति अविद्यावान और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं है जिससे कि यह प्रश्न निरर्थक माना जाए अप्रत्यक्षण वता अविद्या संबंधी ज्ञाते किम तव सत्तरपक्ष अप्रत्यक्ष अविद्यावान के साथ अविद्या का संबंध ज्ञान लेने से तुम्हें क्या मिलेगा अविद्या या अनर्थ हेतुत्वाद परिहर्तव्या स्या पूर्वपथ अविद्या अनर्थ की हेतु है इसलिए उसका त्याग किया जा सकेगा य अविद्या सा साम सा, परिहरी उत्तरपद जिसमें अविद्या है वह उसका स्वयं त्याग कर देगा ननु मम एव अविद्या पूर्वक मुझमें ही तो अविद्या है जानासी तरी अविद्या तद्वत च आत्मा उत्तरपद तब तो तू अविद्या और उससे युक्त अपने आप को जानता है जाना न तो प्रत्यक्षेण पूर्वक जानता तो हूँ परंतु प्रत्यक्षरूप से नहीं अनुमानेन अनुमें चेजासी कथम संबंध ग्रहण न ही तौ ज्ञात ज्ञेयूतया अविदया अविद्याया संबंधों एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात् उपयुक्तवादरपद यदि अनुमान से जानता है तो तुझ ज्ञाता और अविद्या के संबंध का ग्रहण कैसे हुआ क्योंकि उस समय अविद्या को हनुमान से जानने के काल में तुम ज्ञाता का गेयर रूप अविद्या के साथ संबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता कारण यह है कि ज्ञाता का विषय मानकर ही अविद्या का उपयोग किया गया है न ज्ञाते अविद्या संबंध से योग रहीता ज्ञान चद विषय संभवती अनुवस्था प्राप्ते है यदि ज्ञाता अभी ज्ञे संबंधो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्य तस्य अपि अन्य तस् अन्य अवस्था तथा तो ज्ञाता और अविद्या के संबंध को जो ग्रहण करने वाला है वह तथा तो उस अविद्या और ज्ञाता के संबंध को विषय करने वाला कोई दूसरा ज्ञान ये दोनों ही संभव नहीं है क्योंकि ऐसा होने से अनुवस्था दोष प्राप्त होता है अर्थात यदि ज्ञाता और गेय ज्ञाता का संबंध ये भी किसी के द्वारा जाने जाते हैं ऐसा माना जाए तो उसका ज्ञाता किसी और को मानना होगा फिर उसका भी दूसरा और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा इस प्रकार यह अनावस्था अनिवार्य हो जाएगी यदि पुनः अविद्या गेय गेय एवं तथा ज्ञाता अपनी ज्ञाता एवं न गेयम भवती तदा च एवं अविद्यादुखिवाद्य न ज्ञात क्षेत्रज्ञ किंचित दुष्यति परंतु ज्ञे चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो ज्ञेय गे गेय ही रहेगा ज्ञाता नहीं हो सकता वैसे ही ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा ज्ञे नहीं हो सकता जबकि ऐसा है तो अविद्या या दुखित्व तो आदि दोषों से ज्ञाता क्षेत्रज्ञ का कुछ भी दूषित नहीं हो सकता ननु अयम एव दोषो यद यदोषवत्ज्ञातृत्वक यही उसका दोष है जो कि वह दोष युक्त क्षेत्र का ज्ञाता है न विज्ञानस्वूप यथा उष्णता मात्रेन अग्नेह उषताेन अग्ने तप्तीक्रियोपचार तदवत्तरप यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा विज्ञान स्वरूप और अवित्री है उसमें इस ज्ञातापन का उपचार मात्र किया जाता है जैसे कि उष्णता मात्र स्वभाव होने से अग्नि में तपाने की क्रिया का उपचार किया जाता है यथा अत्र भगवता क्रियाकारक फलात्म स्वभाव आत्मनिस्वत एव दर्शित अविद्याध्या एवं क्रियाकार का आत्मनि उपचर्यते तथा तत्र तत्र त्र त्र एनमेहता प्रकृते क्रिय गुणैकर्मा नादत्ते क्योंचि पापम इत्यादि प्रकरणसु दर्शि तथा व्याख्यात अस्भि प्रकरणेषु प्रकरणसु दर्शा भगवान ने यहाँ इस प्रकरण में यह दिखाया है कि आत्मा में स्वभाव से ही क्रियाकारक और फलात्मत्व का अभाव है केवल अविद्या द्वारा अध्यारोपित होने के कारण क्रियाकारक आदि आत्मा में उपचरित होते हैं वैसे ही जो इसे मारने वाला जानता है प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कर्म किए जाते हैं वह विभु किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता इत्यादि प्रकरणों में जगह जगह दिखाया गया है और इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है तथा आगे के प्रकरणों में भी हम दिखलाएंगे अंतर् आत्मनि क्रियाकारक फलात्मतायात अभाव अविद्यच अद्यापी तत्व कर्माणी अविद कर्तव्या इति प्राप्तम् पूर्व तब तो आत्मा में स्वभाव से क्रियाकारक और फलात्म का अभाव सिद्ध होने से तथा ये सब अविद्या द्वारा अध्यारोपी सिद्ध होने से यही निश्चय हुआ कि कर्म अविद्वान को अवद्वान्न कर्तव्य है विद्वान को नहीं सत्यम एव प्राप्तम एतद प्राप्त एक चि दृता शक्यम च समाशे नैव कौन्तेय निष्ठा की या इति अत्र विशेषतो दर्श्या अलम इह बहु प्रपंचन उपस उपथ ठीक यही सिद्ध हुआ इसी बात को हम न ही देहभ का इस प्रकार प्रकरण में और सारे गीता शास्त्र के उपसंहार प्रकरण में दिखलाएँगे तथा समासी ने वकोते य निष्ठा ज्ञान परा इस श्लोक के अर्थ में विशेष रूप से दिखलाएँगे बस यहां अब और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है इसलिए उपसंहार किया जाता है